आध्यन्त मंगल मजात समान भावम् आर्यम् तमीस मजरा मर्मात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबल पञ्चविनोदसीलं शंभावे मनसि संकरम् विकेशम् भाग्य चैनल के सभी दर्शकों को पंडित दिनीस की ओर से ओम नमः सिवाय दर्शकों आज का दिन आपका मंगल में हो मैं भगवान भुलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करता हूँ आज मैं आपके लिए ले लेकर आया हूं सोमवार की व्रत विधि और व्रत कथा बड़ी संशिष्ठ प्रत्येक व्यक्ति इस विधि का पालन कर सकता है आप राताकाल सौ चांदी से निर्मित होकर के अस्नान करें अस्नान में यदि आप दो बूंद गंगा जल का डाल दें तो सर्वोत्तम अस्नान करें तपस्सात आप सुंदर स्वेतवस्त्र धारण कर यदि आपके पास शिवलिंग है या भगवान संकर घर पे हैं तो भगवान शिव की चित्र के सानिध्य में आजकल तो मंदिर हर जगह पर है सभी लोगों के नजदीक मंदिर होगा अवस्य होगा इसलिए आप सिवाले में भी जा सकते हैं भगवान संकर के सानिध्य में आप कर सकते हैं तो सबसे पहले दूध दही दीर्घ शक्कर मधुर से आप पंचामृत से स्नान कराएं उसके बाद आप सुद्ध जल से भगवान शंकर को अभिषेक करें तत्पश्चात आप वस्त्र भगवान को समर्पित करें आप बिलपत्र भांग धतूरा और धतूरे का फल भगवान शंकर को समर्पित करें और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा फलादि भगवान के निमित्त समर्पित करें आप यथाशक्ति जो दक्षिणा हो या वस्त्र आदि आप फेथ चीजें इस दिन आप भगवान को समर्पित करें भगवान शंकर को समर्पित करें भगवान की आप अपार कृपा बनी रहेगी आप 16 सोमवार या प्रति सोमवार के हिसाब से 16 सोमवार आप इसका व्रत और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और तप प्रसाद कथा का श्रवण अवश्य करें कथा श्रवण श्रवण का महत्व मैं बार-बार आपको कहता हूं श्रवण करने से आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा वह समाप्त हो करके सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वहां परिवर्तित हो करके आपके जीवन को उदयमान बनाती है एक नई ऊर्जा आपको प्रदान होती इसलिए सर्वन करना हो तो सदैव परमात्मा का सर्वन करें परमात्मा के भजन कीर्तन नामों का सर्वन करें अच्छी बातों का सर्वन करें और उद्यापन आप सोले बर्थ में आप उद्यापन करें सोले सोमवार में उद्यापन कर सकते हैं या ता आ सकते हैं आप आदि भी कर सकते हैं और उतनी जितने आपके व्रत हैं उतने ब्राह्मणों को भोजन कराकर के वस्त्र और दक्षिणा आदि समर्पित करें उन और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें अपनी वृद्ध पिता अपने से बड़े जो भी हैं उनका आशीर्वाद ग्रहण करें वैसे तो आप प्रतिदिन माता-पिता के चरणों को स्पर्श करें जब प्रातः काल उठते कि यहाँ पर किस प्रकार कृपा होती है, भोलेनाथ आपसे कैसे प्रश्न होते हैं, भगवान शंकर की कथा सर्वन से क्या फल प्राप्त होता है, दर्शकों आप देखते रहिए भाग्य चैनल को, मैं शाम को आपके सामने आपके लिए लेकर आऊँगा सोमवार की वर्त कथा, तब तक के लिए ओम नमः सिबा